चल केला चल केला चल केला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल केला चल केला चल केला चल केला तेरा मेला पीछे छोटा राही चल के हजारों मी तुझ को बुलाते आ, आ, आ। दुखड़े सहने के वास्ते तुझ बुलाते हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आपको याद होगा मैंने आपसे बारंबार एक बात कही है कि बातें करते रहने से बातें चलती रहती हैं साहब इसके लिए मैं आपसे बताना यह चाहता हूं कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग जब बातें करते हैं ना तो उसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो आपको कुछ करते रहने के लिए हिम्मत देती है तो आज मैं आपसे एक ऐसी ही बात के बारे में बात करना चाहता हूं देखिए साहब क्या हुआ मैं पिछले कुछ दिनों से ये एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं कुछ दिनों से मतलब पिछले आठ दस साल से एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां पर कि मैं दृष्टिहीन लोगों के लिए कुछ काम करता हूं हाल में ऐसा कुछ अवसर आया कि मुझे लगातार दो या तीन दिनों तक कई दृष्टिहीन लोगों के बीच जाने का अवसर मिला अब साहब जब वो अवसर मिला तो मैंने एक चीज पर ध्यान दिया वो क्या थी वो थी उन लोगों की हिम्मत जो दृष्टिहीन हैं। हिम्मत आप सोचेंगे किस बात की हिम्मत हां साहब जिंदा रहने की हिम्मत जिंदा रहकर उस जदोजहद में आपके बराबर खड़े होने की हिम्मत और कभी कभी तो आपसे आगे निकल जाने की हिम्मत जब मैंने यह पाया कि सामने स्टेज पर बोलने वाला व्यक्ति दृष्टिहीन है और वो स्टेज पर बैठा हुआ है और स्टेज पर बैठने लायक उसने अपने आप को बनाया है मुझे वास्तव में कुछ आश्चर्य हुआ और कुछ रश हुआ रश इस बात से कि उस वो इतना फोकस्ड था कि उसने अपने आप को दृष्टिहीन होने के बावजूद उठाकर ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर कि वो स्टेज पर बैठकर लोगों को कुछ नई बात बता सकता था साहब अपने आप में ये एक बड़ी बात थी और कहने का लहजा तरीका इस कदर खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकता हम लोग मैं तो चूंकि स्टेज पर बोलने का काम करता था और पढ़ाने का भी कुछ कभी कभार काम करता था तो मुझे पता है कि पढ़ाने का वो तरीका यानि बातों को समझाने का तरीका जो उसने अपनाया था वो किस कदर प्रयास और डेडिकेशन के बाद मिलता है साहब मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि ऐसा प्रयास करके वहाँ तक पहुँच गया मगर उसी के साथ मुझे एक और बात समझ आई कि देखिए साहब क्या ये काम सब लोग कर सकते हैं यानी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप किसी आदमी को फोकस्ड देखते हैं और पाते हैं कि उसने एक पद एक रुतबा एक स्थान पा लिया है तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि क्या मैं भी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ सवाल यह है कि एक फील्ड है अगर हम आप मैं या कोई भी उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या मेरी क्षमता है उस फील्ड में जाने की इसकी जानकारी मुझे कैसे मिलेगी मतलब लता मंगेशकर को गाते हुए सुनते हैं तो हर आदमी सोचता है कि क्या हम भी लता मंगेशकर बन सकते हैं और अगर नहीं बन सकते हैं तो क्या उसके लिए प्रयास कर सकते हैं तो साहब मैंने सोचा ये कि मान लीजिए कि हम प्रयास करना शुरू ही कर दे तो अब ये प्रयास हम कहा तक करें मतलब आखिरकार वो एक ऐसा स्तर होना चाहिए जहां पर आने के बाद हमें ये समझ आना चाहिए कि भाई बस यहां तक प्रयास करना है इसके आगे करने की जरूरत मेरा अपने आप से सवाल यह था कि कौन सा ऐसा बिंदु होगा जहां पर कि हमको जाकर अपने प्रयास को छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरी दिशा में यदि हमारे अंदर चलने की शक्ति या क्षमता है तो किसी दूसरी दिशा में अपने ध्यान को लगाना चाहिए यह सवाल मेरे दिमाग में एक और कारण से आया हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ने के बाद लक्ष्य बनाया था किसी एक विशिष्ट परीक्षा को पास करने का हमने अपना लक्ष्य ही बनाया था हमने अपने सारे जिंदगी का प्रयास ही उसी काम के लिए किया और जब हमको वो लक्ष्य नहीं मिला तो हमने किसी और लक्ष्य पर सेटल किया अब क्योंकि आखिरकार जिंदगी तो गुजारनी ही थी ना मगर ताज जिंदगी पूरी उम्र सोचते रहे कि यार अगर जो ये प्रयास जो हमने उस काम के लिए किया था उसको हम किसी एक स्टेज पर रोक कर जो लक्ष्य हमें हमने पा लिया उसको पैना करने के लिए यानी उसको धार देने के लिए अगर हमने किया होता तो शायद हम अपने जीवन के इस क्षेत्र में और आगे बढ़ जाते अब संभवतः मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं मैंने डायरेक्शन ए में जाने का सोचा और सारी जिंदगी उसी के लिए कोशिश करता रहा डायरेक्शन बी में पहुंच तो गया मैं बट आई नेवर मेड एन एफर्ट टू मूव अ हेड इन डायरेक्शन बी तो डायरेक्शन बी में मैं एक लेवल तक गया और उसके बाद चूंकि मैंने एफर्ट ही नहीं किया तो मैं आगे भी नहीं गया अब मैं सोचता हूं कि अगर मैंने डायरेक्शन ए के लिए जो प्रयास किए थे उनको किसी एक स्टेज पर छोड़ दे और वही प्रयास डायरेक्शन बी में करने लगता तो शायद डायरेक्शन बी में आगे जाने का अवसर मिल जाता अब साहब पता हो जाता कि नहीं हो जाता तो आज मैं उसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं देखिए साहब मुझे ये मैं ये मतलब विचार कर पा रहा हूं कि अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए अगर हमने किसी एक लक्ष्य को बनाया है और हमारे प्रयास करने के बावजूद हमको लगता है कि हम उस लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे तो साहब एक उचित समय पर यह समय मैं आपको नहीं बता सकता मगर हर एक व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति के लिए और हर प्रयास के लिए यह समय तो फर्क होगा मगर डेफिनेटली ये बात तय है कि, कि किसी एक स्थिति पर पहुंचकर आपको अपने जो आपने दृष्टिकोण अपनाया है उसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है मुझे ये पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए था यानी यह री इवेल्यूएशन वॉज ए मस्ट अब सवाल यह है कि ये री इवेल्यूएशन आप कब करेंगे इस पे मैंने कहा कि सबके लिए फर्क होता है साहब मेरा विचार ये है कि हमको ये देखना चाहिए था कि ये जो री एवेल्युएशन हम सोच रहे हैं यानी ये जो पुनर्मूल्यांकन है इसके बारे में मेरे को क्या किसी ने कभी सलाह दिया था ये जो लक्ष्य मैंने आधारित अपने लिए निर्धारित किए हैं इन लक्ष्यों का मेरी वैल्यूज के साथ में कोई संबंध है और अगर ये मेरे वैल्यूज के साथ में अलाइंड हैं तो मेरे लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस क्या हैं अगर मान लीजिए कि मेरे लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस मान लीजिए कि मैं ये बोलूं कि साहब मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता था और अगर मेरे को प्रोग्रेस स्लो भी हो रही है और मैं चाहे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं मगर अगर मेरी मेरा वैल्यू सिस्टम मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं तो शायद मुझे अपने प्रयास नहीं रोकने चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई एज लिमिट तो है नहीं परंतु यदि यही प्रयास किसी नौकरी पाने के लिए थे तो भाई साहब नौकरी पाने के लिए तो एज लिमिट है वहां पर तो रोकना ही पड़ेगा जो मैंने नहीं किया मैं ये आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने नहीं किया अच्छा दूसरी बात ये कि मैंने आपसे कहा ना क्या किसी ने मुझे बताया था तो आग, हाँ बताया था मुझसे लोगों ने कहा कि भाई आपको अपने बारे में ये जो गलत फहमी है कि आप इस लायक हैं तो जरा इस पे पुनर्विचार करके देखिए भाई साहब मैंने पुनर्विचार तो नहीं किया बल्कि मैंने जिन लोगों ने मुझे ये सलाह दी मैंने उनको धता बता दी तो साहब ये भी मेरी गलती थी और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो जो मुझे जो दोस्त लोग जो फीडबैक फीडबैक जो दे रहे थे मुझे उसके अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करना चाहिए था मैंने अडॉप्ट नहीं किया जो ये अडॉप्ट नहीं किया ये मेरी भूल थी मुझे ख्याल है कि मैं एक एग्जाम में बैठता था और उस एग्जाम में बहुत से ऑप्शनल पेपर थे और मैं हर साल अपना ऑप्शनल पेपर बदल देता था तो हमारे एक मित्र ने हमसे कहा कि भाई आप ये जो पेपर बदलने वाला धंधा है ना ये बेकार है आपका आप तो किसी भी चीज में महारत हासिल ही नहीं कर रहे आप तो हर चीज की बस एक सतही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद आप छोड़ देते हैं उसको मैंने उस समय उनकी बात पर उतनी तवज्जो नहीं दी मगर आज मैं सोचता हूं तो हां सही बात है साहब मैंने मास्टरी तो हासिल ही नहीं की हां मैंने जैक ऑफ सो मैनी ट्रेड्स में हो गया थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी जानकारी मुझे सब चीज की मिल गई यहां पर आपको एक बात और बताऊं साहब ये जो मैं आपसे कह रहा था ना लक्ष्य नहीं मिलना के एक स्टेज पर आंखें छोड़ देना चाहिए ये सब बातें यहां पर आपको एक बात और बताता हूं वो भी एक स्टेज है जहां पर आकर के आपको अपने प्रयासों को रोक देना चाहिए जहां पर की आपकी मेंटल वेलबींग चैलेंज होने लगी मैंने ये देखा है साहब मैं अपने हर चीज में मैं अपना ही उदाहरण सामने पहले लाता हूं आपके आपको ये छोड़ देता हूं स्वतंत्रता की भाई आप अपना उदाहरण देखिएगा साहब होता क्या है कि जो मतलब जहां पर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर कि आपको लगने लगता है कि आपके सेल्फ वर्थ जो है वो डाउट में आ जाती है साहब वही समय है जबकि आप रोक दीजिए बस अब इस डायरेक्शन में आगे काम नहीं करना है कोई दूसरे डायरेक्शन में देखना है मैं आपसे सही कह रहा हूं कि आप देखिए मैं कहानियां सुनता हूं ना वो अमिताभ बच्चन साहब की कि सुना था कि वो कहीं रेडियो में गए बोलने के लिए और आकाशवाणी वालों ने उनको रिजेक्ट कर दिया तो वो एक्टिंग करने चले आए यानि कि उन्होंने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना छोड़ करके एक्टिंग के क्षेत्र में कदम बढ़ाए और एक्टिंग के क्षेत्र में उनकी आवाज़ आज वो अमिताभ बच्चन ही बैरीटोन जो है वो मशहूर है हर आदमी चाहता है कि हम साहब वैसे ही बोले तो भैया सवाल यह है कि हो सकता है कि आप डायरेक्शन बी लेकर के ए डायरेक्शन में पहुंच जाए मगर अगर अमिताभ बच्चन साहब ने हिम्मत हार दी होती और उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज न किया होता तो आज वो मुझे नहीं लगता है कि साहब जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह पाते तो साहब मैं यही अपने लिए भी सोचता हूँ कि अगर मैंने अपने, अपने कर लिया होता कुछ तो शायद आज अमिताभ बच्चन जैसी हालत में नहीं तो कम से कम थोड़ा अमिताभ बच्चन न सही तो अमिताभ जैसी हालत में तो हो पाता मगर नहीं हो पाया अच्छा अब आपको एक और बात बताऊ मेरे को ये भी लगता है कि मुझे अपने आप को एक समय देना चाहिए था यानी कि एक टाइम फ्रेम तय कर लेना था क्योंकि आपने भी यह सवाल पूछा कि भाई आखिरकार कब तक प्रयास करें क्योंकि मेरा आज का प्रश्न ही यही है कि कब तक प्रयास करें तो साहब तब तक प्रयास करिए जो आपके टाइम फ्रेम से मैच कर जाए यानी कि जब प्रयास शुरू करने के पहले तय कर लीजिए भाई साहब मैं तीन साल तक कोशिश करूंगा भाई साहब मैं दो साल तक कोशिश करूंगा हमारे एक मित्र हैं उनकी बेटी ने इंजीनियर है लड़की उसने तय किया कि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम दूंगी बहुत बढ़िया से उसने पढ़ाई किया तेज लड़की थी सब पढ़ा लिखा विभिन्न एग्जाम उसने दिए स्टेट सिविल सर्विस भी दिया इंडियन सिविल सर्विस भी दिया और मगर कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी वो मैं आपको ये बताता हूं कि उसने अपने आप को तीन वर्ष का समय दिया और तीन वर्ष के समय में उसने एक स्टेज तक तो वो पहुंची मगर उस स्टेज के आगे नहीं जा पाए यानी कि वो सिविल सर्विसेज मेंस में इंटरव्यू के कुछ नंबर नीचे रह जाती थी अब साहब देखिए उसने क्या किया उसने कहा कि बस एन उसने वापस जाके अपना इंजीनियर का काम शुरू कर दिया और उसके बाद उसने अपने माता पिता से बोल दिया कि साहब ठीक है यदि आप लोग हमारे परिवार के चिंता कर रहे हैं तो चलिए अब हम शादी ब्याह करके एक पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं और साहब वो न सिर्फ पारिवारिक जीवन शुरू करने चली गई उसने विवाह किया और उसके बाद उसने एक एम टेक एमएस का कुछ कोर्स भी ज्वाइन कर लिया और अब शी एज डिसाइडेड टू मूव इनटू द टेक्निकल लाइफ शी इज वन ऑफ दोस मतलब मुझे लगता है कि वो सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से थी यानी जो लोग सिविल सर्विसेज में आ भी गए होंगे मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर पाएंगे साहब ये जो टाइम फ्रेम है ना इसके लिए बहुत मानसिक नियंत्रण चाहिए ये मानसिक नियंत्रण अपने आप को दे पाना मैं समझता हूं कि मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए संभव नहीं मुझे इसके लिए सब सपोर्ट सहायता की जरूरत थी अफसोस की बात यह है कि मुझे उस वक्त सहायता तो नहीं मिली मगर हाँ बाद में सहायता मिली भी मैं यही कह सकता हूं कि परिवार से मित्रों से हमारे मेंटर्स से इनसे सहायता मिली हमारे गुरुजी ने हमको बहुत स्पष्ट किया उन्होंने हमको इस दिशा में बहुत आगे समझाने संभालने में बहुत मदद की हमारी तो सवाल यह है कि ये जो टाइम फ्रेम और सपोर्ट है यह वक्त पर मिल जाए यानी कि टाइम फ्रेम तो आप तय कर लें या सलाह से तय कर लें और सपोर्ट वो इसके लिए जरूरी है कि जो आपको बताए कि भाई साहब समय हो गया अलार्म बज गया अब चलिए हो गया बस काम खत्म और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को स्वीकार कर कि भाई मैं बस यहीं तक यहां तक प्रयास जो थे मेरे वो मैं कर सकता था इसके आगे मेरी क्षमता नहीं है अपने आप को अक्षम घोषित करना ये बहुत कठिन काम है मैं अपने अनुभव से जानता हूं आप अपने अनुभव से जानते होंगे और ये बात मैं कहता हूं कि ये बात एक्चुअली हम किसी और को समझा भी नहीं सकते क्योंकि परिवार हमेशा कहता है कि आप आप कर लेंगे आपसे हो जाएगा परंतु आप ही हैं जो ये बताते हैं कि भाई साहब अब नहीं होगा परिवार कहे मित्र कहे मेंटोर कहे प्रोफेशनल कहे जो कहे परंतु आपको स्वीकार करना है कि बस यहां तक इसके आगे नहीं तो साहब या और सवाल यह है कि आप वहां पहुंच करके जब अपना एफर्ट रोकेंगे ना तो निगेटिविटी के साथ मत रोकिए मेरा निगेटिविटी के साथ मत रोकने का मतलब सिर्फ यह है कि ऐसा मत कहिए कि मैं हार गया आप अपने आप को बताइए कि भाई साहब मैं प्रयास करता और भी कर सकता था परंतु अब मैं उन प्रयासों की दिशा बदलना चाहता अपने आप को समझा लीजिए कि भाई साहब मैं अब ये दिशा बदल के और किसी नई दिशा में जाऊंगा आपको मैं सही कह रहा हूं साहब कि जब आप एक बार स्वयं को समझा लेंगे ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी वो एक गाना है ना कि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है मुझे पता नहीं उसकी दूसरी लाइन क्या है वो इससे मैच करती है या नहीं करती है मगर एक्सेप्ट तो कर लीजिए भाई साहब जब एक बार एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना तब उसके बाद आपको लगेगा कि ये जो मैंने अपना रास्ता बदलने का निर्णय लिया है ये ठीक है और देखिए ये रास्ता बदलने का निर्णय बहुत व्यक्तिगत निर्णय होता है ये निर्णय आपका अपना है और अपने निर्णय को स्वीकार करना है हमें तो यहां पर एक अच्छा एक आपको मजे की बात और बताऊ कभी कभी एक इंट्यूशन होता है, एक अंदर से आवाज़ आती है अंदर से आवाज आती है कि बस हो गया और मुझे नहीं पता कि साहब मेरा इंट्यूशन थोड़ा कमजोर टाइप का है तो वो नहीं आवाज़ आ पाती है हो सकता है आपका तेज हो तो आपको आवाज आ जाए वो आवाज जो है कभी कभी आपके अंदर से ना निकल के आपके दोस्त के मुँह से निकलती है कभी आपके माता पिता के मुंह से निकलती है कभी आपके भाई पत्नी किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से आती है जो कि आपका हित सोच रहा है उसका कोई अपना एजेंडा नहीं है आपको किसी बात को मनवाने के लिए तो साहब यहां पर एक बात आपको बता दें कि अपने लक्ष्य को अपने गोल्स को अगर एडजस्ट री एडजस्ट करना पड़े तो मेरे विचार से इसमें कोई बुरी बात नहीं है और सच बात तो ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको और मजबूती देती है जिसे बोलते हैं ना एक शब्द है रेजिलियंस मुझे नहीं मालूम रेजिलियंस का बहुत शाब्दिक अर्थ तो मैं नहीं कह सकता हूं मगर मैं यही कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से रेजिलियंस है कि गिर के उठ जाना अगर हम गिर के उठ के फिर चल पड़े तो मुझे लगता है कि हम अपनी चोट पट्टी झाड़ के और एक नया रास्ता जब अपना लेते हैं ना तो पूरी तरह से एक नई एनर्जी पूरी एक नवीन ऊर्जा यानी कि लगता जैसे एक नई सुबह हुई और एक नया दिन हम फिर यहां दिन पूरा दिन हमारे पास है शुरुआत से चलने के लिए यह मेरा ख्याल है तो साहब आज मैं अपनी बात यहीं पर पूरी करता हूं कि मेरे हिसाब से कब कहें बहुत हो गया यह बहुत व्यक्तिगत निर्णय है और जब हम ये बता दें कि बहुत हो गया तो अपने आप को पॉजिटिवली कहें कि साहब अब अपने अपने मन में कूड़े के ना कहें कि बस बहुत हो गया अपने आप को बताएं कि बहुत हो गया और एक नए रास्ते को चुनकर चल पड़े देखिए बहुत हो गया के बाद अब बस ये नहीं कहना है बहुत हो गया के बाद नए रास्ते पर चलना भी है यह मेरा ख्याल है मैंने मैंने तो साहब गलती ये की कि मैंने पुराना रास्ता ही नहीं छोड़ा तो नए रास्ते पे चल नहीं पाया हां मगर मैं पुराने रास्ते चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और आज भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं मुझे मालूम है कि मंजिल नहीं है उस रास्ते की मतलब वो रास्ता मुझे कहीं नहीं ले जाएगा मगर मैं बेवकूफी में आज भी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ मगर नहीं करना था करना नहीं था क्योंकि एक काम मैंने किया जो अकलमंदी थी शायद वो ये थी कि मैंने अपने आप चलना नहीं छोड़ा आपसे भी वही कहूंगा चलना मत छोड़िए मगर चलना मत छोड़कर उस रास्ते पर चलना छोड़ दीजिए जिस रास्ते पर आप कहीं पहुंच नहीं सकते रास्ता बदल लीजिए नए रास्ते पर चलिए जहां पर कि आपको कोई नया लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित कर रखा इसके साथ ही आज के लिए आपसे विदा चाहता हूं आपने अपना समय दिया उसके लिए आभारी हूं धन्यवाद है और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।